ब्रह्म गुरो गुरोर्देव महेश गुरो साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नमः ओम शांति शांति शांति हे। अभी तक आत्मबोध के सैतीसवे श्लोक तक विचार हुआ इस श्लोक में ये बता दिया जो निरंतर मैं ब्रह्मा हूँ इसका अभ्यास से उत्पन्न जो आत्ममासना है ये जो वासना अविद्या और अविद्या जनित विक्षेप को नष्ट करती है ये बता दिया एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मे वास्मिति वासना करके आगे अड़तीसवे श्लोक में तो ये बताने जा रहे उस आत्मा की भावना कैसा करे उसके लिए कुछ नियम बता रहे क्योंकि नियम के बिना उस तत्व को आप नहीं पहचान सकते हैं नहीं जान सकते इसलिए यहां बता रहे अड़तीसवें श्लोक में विविता देश विरागो विजिट्रिय भावे दे कमात्मा विरागो वहां से लीजिए विरक्त होना चाहिए विरक्त का मतलब है इस लोक और परलोक के विषयों में बिल्कुल तृष्णा नहीं होना उस वैराग्य को परा और अपर वैराग्य से भेद किया है तो वैराग्य की सीमा बता दिया वहाँ भेद किया है क्रमबद्ध य योग सूत्र में सबसे पहले यतमान संज्ञा होनी चाहिए यतमान संज्ञा का मतलब ये है संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता नियंता परमात्मा सत्य है और सारा जगत जो देख रहे वह दृष्टो नष्ट है आज है कल नहीं इसलिए इस जगत से वैरस्य को प्राप्त करके उस जगत का अधिष्ठाता परमात्मा का अन्वेषण के लिए प्रयत्न पूर्वक गुरु के पास जाता है इसी का नाम है यतमान संज्ञा ये प्रथमा श्रेणी तो यथमान संज्ञा से ही काम नहीं चलेगा आपको आगे बढ़ना है प्रथम सीढ़ी हो गई उसके बाद व्यतिरेक संज्ञा का मतलब छांटना पहले मेरे अंदर काम क्रोध आदि कितने थे अभी कितने हैं यदि घटे है अथवा नहीं घटे नहीं घटे तो कारण क्या है मेरे अंदर क्या त्रुटि है इस प्रकार अपने को ही टटोलना अपने को ही छांटना इन राग द्वेशों से इसलिए बोलते हैं वे तेरे व्यतिरेक संज्ञा वो दूसरी सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी एक इंद्रिया बाह्य इंद्रियों के जो विषय है वहां से आपने इंद्रियों को समेट लिया अब मन में केवल वासनात्मक है उसमें एक उत्सुकता बैठी तो एक इंद्रिया में समेट लिया तो ये तीसरी सीढ़ी है अर्थात तो मन में ही केवल अभी रहा बाहर नहीं चक्षु को भी नियंत्रण किया श्रवण इंद्रियों को सभी इंद्रियों को नियंत्रण किंतु तो मन में उसके बाद वशी कार सं का दिया है उस एक इंद्रिय में है उसको भी हटा दिया वशी कार नाम का चौथा माना है तो ये जो वैराग्य हो तभी आप उस आत्म तत्व के निकट जाएंगे क्योंकि मोक्षरूप लक्ष्मी की ये मुख्य चाबी माना है परोक्षानुभूति में भी बता दिया है तो इसलिए विरक्त वैराग्य युक्त पुरुष और विजितेंद्रिय विचितेंद्रिय विजिनेन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों को वश में किया बिल्कुल इंद्रियों को संयम किया है गीता में भी बताया सर्वद्वाराणी संयम निरुद्धा आठवें अध्याय में बताएं बारहवें श्लोक इसलिए विजितेंद्रिय और नीचे में अनन्या अनन्य चित्ता अन्य ही बोलते तो अनन्य चित्त अन्य किसी में मन ना हो केवल परमात्मा में चित्त हो उसको अनन्य चित्त कहा गीता में बताया अनन्य चेत सततम यो माम करके गीता में बता दिया यही आठवें अध्याय में तो इसलिए अन्य चित जो साधक वो जो साधक ऐसा वैराग्य युक्त इंद्रियों को संयम किया अनन्य चित्त जो साधक विविक्तेश आसीन विविक्त का मतलब पवित्र और एकांत गीता में भी बताए शुचो देश प्रतिष्ठाप्यात्मना मात छठवें अध्याय में वहां बता दिया और अठारह में देखे। यता देखिये विविता में बता रहे इसलिए देश का मतलब एकांत भी होना चाहिए पवित्र भी होना चाहिए ऐसे देश में आसीनों बैठकर उस बैठकर उस एक तम अनंतम उस अनंत जिसका कोई अंत नहीं है आत्मान आत्मकी भावये भावे भावना करे चिंतन करे निरंतर उसकी चिंतन करे ये बता कैसा उसके लिए बता दे आप भले विरक्त विचितेंद्रिया अन्य चित्ता क्योंकि मन से विन्दया ग्रामम विनयम या समन्तता गीता में छठवे में इस प्रकार करे तात्पर्य ये है ब्रह्म के अभ्यास करना है अभ्यास के बिना कुछ प्राप्त होता नहीं तो ब्रह्मा अभ्यास से पूर्व इस लोक तथा परलोक समस्त भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण होता है इस आसक्ति का अभाव हो वही का नाम वैराज्या। तो वैराज्या हो राग्ञा तो वैराग्य ये अनिवार्य हो साथ ही हमारे इंद्रिय निरंतर बाहर जाते पर विदृह स्वयं कुं तो, चक्षादि बाहेन्द्रिया तथा अंतकरणादि इन सब स्वाधीन होना चाहिए वशीभूत होना चाहिए निग्रह होना चाहिए आत्मा के अतिरिक्त विषय में बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए यही अन्य धी बस केवल आत्मा में ऐसा जो मुक्ष साधक जिज्ञासु ब्रह्माभ्यास का मुख्य अधिकारी बन जाता है प्रधान अधिकारी श्रेष्ठ अधिकारी ऐसा साधक विविक्त देश में अत एकांत और पवित्र निर्मल देश में बैठकर निरंतर देश काल शून्य से रहित सजातीय विजातीय भेद से रहित उस परमात्मा का ही चिंतन करे उसी का ही ध्यान करे ऐसा ध्यान करे निरंतर उचि का ही क्योंकि वही आत्मा है उसके बोध के बिना दुख निवृत्ति नहीं होता है इसके लिए नियम की आवश्यकता है ये यमनियम का जोर यह है शास्त्र में जैसा आप रोग के लिए औषध सेवन करते ठीक है औषध रोग की निवृत्ति अवश्य करेंगे किंतु पत्या परेज तो चाहिए बिना परज से वो दवा काम नहीं करेंगे वैसा ही संसार रूप रोग अविद्या रूप रोग वेदांत रूप औषध है गुरु वैद्य है गुरु कितना भी अच्छा वैद्य क्यों ना हो अच्छे ही प्रकार के औषधि भी दिया वेदांत रूप भी आपके अंदर आपके पास ये यम नियम रूप पर नहीं है ये जो औसत काम नहीं करेगा करेगा तो थोड़ा सा करेगा पूर्ण रूप से नहीं करेगा रोग को निवृत्त नहीं कर सकता काम चलाओ भले हो इसलिए यमनियम के सहित निरंतर अभ्यास करें अभ्यास करते करते वो आत्मा विषेक वासना बनेंगी वो वासना अविद्या और अविद्या कार्य को निवृत्त कहेंगे इसलिए शरीर मिला है भोग के लिए नहीं योग के लिए अतः साधक हर समय में सचेत होते हुए अपना लक्ष्य के ऊपर अग्रसर होना चाहिए और महापुरुषों ने और शास्त्र ने बताए हुए मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए कितना भी आपत्ति क्यों ना हो आपत्ति आती जाती है और उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ओ शांति शांति शाति